सर्व एव ए क्लेश विषयत्व न अतिक्रामंति सर्व एवं एते ये सारे के सारे क्लेश विषयत्व क्लेश विषयता को यानी अपने क्लेश पन को न अतिक्रमंति अतिक्रमित नहीं करते हमने सारे ही क्लेश रहते हैं नहीं. इतने कितने विभाग हो गए इसके सोलह हो जाएंगे ना चार के चार चारस विचिन्न उदार अस्मिता हो गया चार भेद राग के चार देश के चार अभिनिवेश के तो ये सोलह के लिए कह रहे हैं कि सर्व एवेद ये सारे के सारे क्लेश विषयत्व अपने क्लेश विषय तक क्लेश स्वरूप को नहीं छोड़ते हैं तो फिर कह रहे हैं कस्तर ही विचिन्न जब सारे नहीं छोड़ते हैं तो एक ही नाम ले लो ना सबका सोला नाम लेने की क्या जरूरत है सभी को क्लेश बोल दो बस फिर कौन उच्छिन्न है कौन प्रसुप्त है कौन उदार है जब सब क्लेश ही हैं तो इतने नाम देने की क्या जरूरत है इसके? क्यों दे दिया इतना नाम तो कस्तरी विच्छिन्न प्रसुप्तन उदारोवा क्लेशाई थे तो जब ये हैं सारे के सारे क्लेश एक ही क्लेश हैं तो कौन विच्छिन्न है कौन प्रसुप्त कौन उदार है तेरी है ही नहीं की अवस्था है इसकी अवस्था है ये वो चित्त की अवस्था है है हाँ, ये क्लेश की अवस्था, है। वो, चित की अवस्था है। वो द्रव्य की है ये गुण की है ज्ञान हाँ क्लेशों के भी विभाग कर दिए नहीं ये अस्मिता क्लेश है राग है द्वेष है पांच जो क्लेश बताए उसमें से चार के बारे में कह रहे हैं अविद्या के बारे में नहीं कहा उसके नहीं होते इतने रूप वो सब जगह एक जैसी रहती है सोलह की सोलह जगह बराबर हम्म किसकी आत्मा में उस रूप में तो नहीं रहती है हाँ लेकिन फिर भी उसके स्वरूप में तद्रूपता के कारण अंतर रहता है जैसे शीशे में फूल तो नहीं है फूल का रंग नहीं होता है लेकिन सामने जब तक है फूल उसी सा उस दंग का ही दिखता रहेगा मिट्टी के सामने ऐसा नहीं होगा फूल को यदि दीवार के सामने करेंगे ना तो दीवार वैसा नहीं होगा लेकिन शीसा ऐसा हो जाता है तो अब शीशा का धर्म तो मानना पड़ेगा ना ये वो तद्रूप जैसा दिखता है वैसे तो आत्मा का भी है स्वरूपता आत्मा में नहीं होता है लेकिन उसको पकड़ने का धर्म है उसमें जित के अनुरूप बना रहे ना उसका धर्म है वो तो चित्त में जब तक क्लेश है तो आत्मा में रहेगा क्लेश हाँ दोनों में पड़ेंगे तो साफ, तो इसको साफ, रेंगे। साफ रेंगे। हाँ लेकिन साफ करने का उपाय केवल ये एक ही है चित्त के साफ करने से आत्मा के साफ हो जाएंगे उसको अलग से करने की नहीं तो तो और आत्मा के कर लेने से चित्त का नहीं होगा आत्मा के लिए साफ कर दें तो चित्त का हो जाएगा ऐसा नहीं होगा चित को ही साफ करने से आत्मा के साफ होंगे आत्मा करने को कोई उपाय नहीं है हाँ <laughs> उसको कुछ नहीं किया जा सकता है क्रम से ही होता है इसे सत्त्व के यानी की शुद्धि और पुरुष की शुद्धि समान हो जाने पर यानी चित्त शुद्ध पर पुरुष को भी शुद्धि लगने लग जाने पर वो केवल स्थिति है यानी तो इसलिए इसको किया जाता है कि चित्त मान लो कभी प्रलय में तो खत्म हो जाएगा इसका नहीं रहेगा संबंध नहीं रहेगा इन फिर भी वो है अभी हाँ पुरुष जब चित्त से जुड़ेगा तो चित्त उसके जैसे हो जाएगा फिर या अभी ईश्वर के ज्ञान में रहता है वो इसके पास इतनी अविद्या है उस चित्त में इतनी अविद्या है ये नहीं रहेगा लेकिन इस आत्मा की इतनी अविद्या है ये रहेगा हाँ जैसे ही चित्त जोड़ेगा ना उस आत्मा से वो वैसी हो जाएगा चित्त उसी ढंग का उतना ही ये था। ये नहीं प्रलय में के बाद सृष्टि में जो चित्त बनता है वो सारे नए बनते पूरे पूरे नए होते हैं लेकिन जैसे इससे जुड़ते हैं हाँ आत्मा से फिर वैसी हो जाएंगे वो पिछले जैसे जिस तरह की आत्मा रह गई ना पिछले प्रलय में ठीक वैसे ही वो नया चित्त भी जुड़ के हो जाएगा आ हाँ उसको उस तरह से कर देंगे के संस्कार रहते आत्मा में संस्कार रहते हैं। आत्मा में जैसे अब परमात्मा में रहते हैं तो आत्मा में क्यों नहीं रहेंगे जब सारी सृष्टि खत्म हो जाती है तो ये यानी इसको फल इसका देना है ये कहाँ रहता है इसने इसको मारा था तो इसको ये फल देना है ये कहाँ रहता है तो वो ईश्वर को कैसे याद रह याद याद ही तो होता है ना क्योंकि तो वर्तमान तो अब है ही नहीं पिछली सृष्टि में इसने किया था पाप या जो भी किया था पुण्य किया था तो अब कैसे ईश्वर जानता है तो पिछली चीज को वर्तमान में जानने का हेतु तो ही तो संस्कार होता है ना और तो कुछ होता ही नहीं संस्कार तो इसलिए पिछली चीजों को ईश्वर भी जानता है अब तो कुछ न कुछ कारण रूप में तो रहा होगा ना ईश्वर के पास वो यानी जो चीज वर्तमान में नहीं है उस चीज को जानना या जो चीज अतीत हो गई होकर के अब वर्तमान में नहीं है उसको फिर अनुभव करना उसका अनुभव का आधार कुछ तो चाहिए वस्तु तो, तो है ही नहीं अब क्या है फिर तो ऐसी जगह में केवल संस्कार आधार रहता है आपने ताली बजाई अब वो कुछ नहीं है वो शब्द तो नहीं रहा ना लेकिन फिर भी अब जान रहे हैं तो ये किससे जान रहे हैं उसके संस्कार पड़ गए ना उसी से स्मरण कर रहे हैं अब तो ऐसे ही प्रलय होने के बाद कुछ नहीं रहता है ये राम ने मारा या रावण को मारा या क्या किया सीता को चुराया उसने ये कुछ नहीं रहेगा तो लेकिन अगली सृष्टि में रावण को जब जन्म देगा तो वो वो कहाँ से जानेगा उसको कैसे फल देगा तो सारे ही कर्मों के फल जो ईश्वर को जात होते हैं उसका कुछ तो बचना चाहिए उसमें तो ज्ञान देता है ये तो निश्चित दे फल देता है वो कर ले बाद देता है तो उसके पास ज्ञान तो रहता ही रहता है तो ज्ञान पिछली चूंकि अतीत अवस्था का है और फल देने के बाद वो ज्ञान नहीं रहेगा आप जैसे आपने पाँच रुपए किसी को दिए तो अभी नहीं लौटाया है तो अभी उसको याद रहेगा कि पाँच इसके पास हैं और दे देने के बाद अब थोड़े रखेंगे याद बुला देते हैं उसको तो ऐसे ही जिस कर्मों का फल ईश्वर ने दे दिया उसको याद नहीं रखेगा अब नहीं तो, तो पता नहीं कितना बढ़ता चला जाएगा फिर पिछला घटेगा ही नहीं कभी आगे से आगे चलता ही चला जाएगा इसलिए फालतू चीज़ ईश्वर तो भी हटा देता है जिसका कर्म फल समाप्त हो गया वो ईश्वर को याद नहीं रहेगा जिसका बचा हुआ है वो याद रहेगा नहीं तो न्याय नहीं होगा आगे इससे अनुमान होता है कि ईश्वर में संस्कार पड़ते हैं ईश्वर केवल आत्मा है और कुछ नहीं है तो जो आत्मा में संस्कार पड़ते हैं ये भी आत्मा है इसलिए आत्मा में इसमें भी संस्कार होते हैं ये अनुमान से है? दोनों पढ़ते हैं <coughs> अब ये कहा कि कस्तन कश्तन कौन है इसको तो कह रहे हैं कि बात तो ठीक है सत्यम एवं ए तत्त ये क्लेश तो रहते ही है फिर भी इसको अलग अलग स्त्री कहा जाता है किंतु विशिष्टा नाम एवं एतिशां विचिन्नादित्व ये जो आपस में विशेष भेद रखते हैं ना क्योंकि एक उदार अवस्था में है लब्धवृत्ति वाला होता है ये प्रसुप्त अवस्था में दिखाई नहीं देता है ये ऐसे तो ऐसे आपस में भेद रखता है ना ये राग द्वेष से भेद रखता है द्वेष राग से अलग भेद रखता है फिर वो प्रसुप्त स्थिति में कुछ रहता है विच्छिन्न में कुछ जैसा अलग काम करता है तनुध में कुछ परिणाम देता है उदार में कुछ और परिणाम देता है तो ये आपस में भेद भी है इस विशिष्टता के कारण इनको इतने नाम देने पड़ते हैं इसलिए एक नहीं कह सकते कि केवल क्लेश करने से इसका नाम काम चल जाएगा यथैव जिस प्रकार से प्रतिपक्ष भावना तो निवृत्त जिस प्रकार से प्रतिपक्ष भावना से ये निवृत्त होता है तथे उसी प्रकार सौ व्यंज का अंजन न अपने उद्बोधक से उद्बुद्ध भी होता है सो व्यंजक अंजनेना अपने व्यंजक से उद्बोधक से अंजनेना उद्बोधित होने पर प्रेरित होने पर अभिव्यक्त व्यक्त अभिव्यक्त हो जाता है प्रकट हो जाता है तिपक्ष भावना का मतलब यही है कि ये ठीक नहीं है इसका सुख लेना दुखदाई पड़ेगा महंगा पड़ेगा ये प्रतिपक्ष भावना होगी किसी चीज का विरोध भाव उत्पन्न करना बुराई का ये ठीक नहीं है ये प्रतिपक्ष भावना है राहत का होगा कि नहीं संबंध रखना इससे अलग हो जाएगा ये रहेगा नहीं जुड़ा हुआ ऐसे मानते हैं कभी छोड़ना नहीं इसको उसमें होगा कि छोड़ना नहीं इससे इसे तो गाँव नहीं चलेगा ये तो छूटेगा न चाहते हुए अलग होगा ये उसका प्रतिपक्ष भाव है भी हैं। है, दो, तो हाँ उसके कारण द्वेश भी होता है दूसरे के प्रति उसको कुछ हानि होती है जिसके प्रति हमारा राग है अब उसको कोई कुछ बिगाड़ता है तो, तब भी हमको दुख होता है फिर हाँ ऐसे जो यथार्थ ज्ञान है उसको उस बारे में उत्पन्न करना ये प्रतिपक्ष भाव तो जैसे प्रतिपक्ष भावना से ये मिटता है क्लेश ऐसे ही ये मिथ्या ज्ञान से उठता भी है इति इस प्रकार सर्व एवं अमी क्लेशा अविद्या भेदा इसलिए सारे किसलाह सारे क्लेश अविद्या के ही भेद हैं उसी के शाखाएँ अकस्मात कैसे सर्वेशु अविद्या एवं अभिप्लवते सभी में अविद्या व्याप्त रहती है चाहे वो अस्मिता प्रसुप्त है विच्छिन्न है उदार है कहीं भी है अविद्या वहाँ रहती है मिथ्या जहाँ काम करता है यदा अविद्य या वस्तु आकार्यते तद एवं अनुसैरते क्लेशा अविद्य यद वस्तु आकार्य अविद्या के द्वारा जो बस जैसी वस्तु की जाती है वस्तु के बारे में जैसी भावना बनाई जाती है तो, आकार्य मैंने आकार दिया जाता है अनुभूति की जाती है, हैद्रूप विषयों भिश, में तद्रूपता जो होती है कौन सा प्रकट आकारिय की जाती है विषयानुरूप होया जाता है विषय क्रियते से रूप हो या जाता है तदेव अनुशीरित उसी के क्लेश उसके ही साथ हो जाते हैं या सहतिष्ठ उसके साथ हो जाते हैं संबद्ध हो जाते हैं क्लेश उसी से विपरियास प्रत्येकाले काले ये क्लेश होते हैं विपरियास मिथ्या प्रत्ये प्रतीति के समय में उल्टी बुद्धि जब होती है उसी समय एक क्लेश उठति वर्तमान बर्द, होते हैं और क्षीयमाणाम चाहद्या अनुक्षी माणायाम है या छिया इसका अर्थ ये होगा चीय माणायाम सप्तमी में अर्थ कर देंगे अविद्या के छीन होने पर ये छीन हो जाते हैं और नहीं तो पंक्ति के अनुसार अर्थ करेंगे तो जैसे जैसे अविद्या छीन होती जाती है वैसे वैसे क्लेश भी छीन होते जाते हैं छीमाणाम अविद्याम छीन होती ही अविद्या के साथ अनुप्छीयते साथ साथ छीण होते हैं क्लेश भी जितनी अविद्या हटेगी उतना क्लेश भी कम होगा दोनों हटते जाते हैं साथ साथ विद्या मानी तत्व जान अविद्या मिथ्या जान तो अब तो तो हाँ यानी किसी भी विषय के बारे में जो जान रहे हैं ना वो यथार्थ यदि हो जाता है तो विद्या हो जाएगी और यथार्थ हुआ तो अविद्या हो जाएगी नहीं, वैसे तो होते ही है ना नहीं वो तो है ही जन्म से ही अविद्या होती है ना अविद्या साथ ही आती है लाई नहीं जाती कहीं से वो जन्मजात शुरू हो जाती है चित्त मिल गया प्रकृति के साथ संबंध हो गया और अविद्या शुरू उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है वो अपने आप होती है अब हटाना हाँ तो हटाने के लिए तो कि अब वस्तु के बारे में क्या अनुभव कर रहे हैं अभी ये आएगा उसका लक्षण सारा यहाँ से करना है वो अविद्या फिर कैसी होती है तत्र अविद्या स्वरूपम उच्चते चार की जगह पांचवा ले लिया पांच में से शुरू किया अविद्या वो कैसी होती है उल्टी बुद्धि का मतलब अनित्य असुची दुखनात्म सुख शु। नित्य सूचि सुखात्मा ख्याति अविद्या और आत्मज्ञान, आत्म, आत्म अनुभूति करना अविद्या है अनित्य में नित्य सुची में असुचि में सूची दुख में सुख और अनात्मा में आत्मा ऐसा अनुभव जो करना होता है ये अविद्या कहलाती है हम्म, हाँ ये भी आ जाएगा सभी जगह आ जाएगा एकत्र में द्वित और द्वित में एकत्र एकत में एक एकत्र में अनेकत्व एकत एकत। द्वैत को अद्वैत अद्वैत को द्वैत जहाँ भी उल्टा हो गया बस वो सब अविध्या हो जाएगी तो ये अनित्या एक प्रकार से उपलक्षण भी हो जाएगा अनित्य में नित्य तो इसमें हो गया अनित्य में अनित्य नित्य में नित्य असुचि में असुचि सूचि में सूचि दुख में दुख सुख में सुख आत्मा में आत्मा अनात्मा में अनात्मा ऐसी जो बुद्धि होगी ये विद्या हो जाएगी हाँ तो कहीं पर ये विद्या भी हो सकती है क्योंकि ये सरल क्या नाम है कठिन और सरल ये आप सापेक्ष है किसी अपेक्षा से सरल है किसी अपेक्षा से कठिन है वो यदि नहीं पकड़ा और सीधे ऐसे बोलते रहे तो वह विद्या होगी है ये तो पूर्वक होना चाहिए ये तो पूर्वक है तो फिर ठीक है हाँ तो इस दृष्टि से सरल इस दृष्टि से कठिन केवल सरल कठिन कहेंगे तो गलत हो अविद्या होगी अनित्य का लक्षण कर रहे हैं जैसे कि क्या कैसे देखते हैं हम अनित्य हमारी अविद्या कैसी होती है अनित्य कार्य नित्य ख्याति अनित्य में अर्थात कार्य में नित्य ख्याति नित्य की अनुभूति होना जैसे तद्य था ध्रुवा पृथ्वी ध्रुवा चंद सचंद्र तारका देमृता इति ये पृथ्वी कैसी लग रही है सदा रहने वाली सदा रहेगी रहे या जैसी रहेगी ये लग रही है नहीं रहेगी धीरे धीरे घिस रही है घिसती हुई देखती है रेत उड़ रहे हैं कहीं जा रहे हैं लग रहा है नहीं ये तो सुन के हुआ ना अपनी अनुभूति को दे जिस भूख भोजन नहीं मिलने पर लगते हैं कि दुर्बलता आ रही है धीरे धीरे या फिर नींद के लिए समय और घंटी समय हो गया सोने का और फिर काम बता दिया जाए ये काम कर लेना है तो वो कैसे लगता है कि इतनी पूरी रात यही कराएगा तो ऐसी अनुभूति होना स्पष्ट पता लगना धरती धीरे धीरे घिस रही है घड़े में पानी आपने रख दिया और थोड़ा सा छेद कर दो और अब देखो कैसा पानी दिखेगा खड़ा दिखेगा या गिरता हो खाली घड़ा खा, खाली होता हुआ हो दिखेगा यह भरा छोटा से एकदम चेर करना है देखिए ज़्यादा नहीं बड़ा फिर भी कैसा दिखेगा पानी एकदम तो निकलेगा नहीं फिर भी कि लगेगा ना वो ऐसे ही आपके ऊपर कोई थप्पड़ उठा लिया उसमें कैसा लगेगा चोट लग रही है ठीक है चुपचाप लगेगा तो मारे ना मारेगा ही नहीं लगेगा यहाँ क्या होगा गाल लाल होगा या दर्द होगा वो दिखता है अब शीशे के सामने खड़े हैं उसने किसी ने पत्थर ले लिया अब अब क्या करेंगे यहाँ बैठे हैं और किसी ने ढेला फेंकना शुरू किया तो अब क्या क्या लगेगा ढेला वहाँ गिरेगा मेरे पर गिर तो नहीं रहा है वहाँ पर लगता है कैसा है तो ऐसा है अपने सिर पर गिरेगा यही लगता है ना एकदम भागते हैं वहाँ से भले गिर रहा है आगे आपको यहाँ बैठा करके वो दिखाते हैं वो माला पहनाते हैं ना तीर से धनुष्बान से पहनाते हैं हाँ वो बैठने वाला बेचारा काँपता रहता है मारने वाला तो मार के गिरा देता है माला पहना देता है वो बाढ़ से लेकिन उसको लगता है मेरी आँख जाएगी काम जाएगा ऐसे ही शरीर के विषय में हर समय लगना रोज शरीर घट रहा है पर यहाँ लगता है हम तो बढ़ रहे हैं उल्टा लगता है यहाँ ऐसी धरती रोज खिसक रही है कम हो रही है इससे कितना मतलब इसका कण रोज अग्नि के रूप में धुएं के रूप में निकलता है अग्नि इसका स्वरूप है ना पृथ्वी के अंदर है वो लेकिन रोज़ निकलता है ज्वालामुखी से कितनी अग्नि निकलती होगी कोई इसका अंश घट रहा है ना बाहर से तो आता नहीं है इसमें लेकिन इसमें जो है वो निकलता जा रहा है रोज़ तो धीरे धीरे बस भसकती जा रही है इसलिए रोज़ भूकंप आते हैं इसमें भसकती जाती है भसकती जाती है ये और ऐसा ही होता रहा तो फिर क्या होगा एक दिन सारी भसक जाएगी समाप्त हो जाएगी तो ऐसा दिखना ऐसा नहीं दिखना पृथ्वी का नित्य लगना है तो ध्रुवा पृथ्वी पृथ्वी के बारे में लगना कि ये तो स्थिर है कुछ नहीं होना है इसका ये क्या है अभी क्या है ध्रुवा सा चंद्र तार का द्योग आकाश जो ऊपर दिखते हैं तारे सूर्य आदि, ये लगते हैं कि खत्म हो रहे हैं जो कहते हम देखते रहते हैं तो ये अविद्या है और अमृता दिपोकस दिपोकस यानी जो अंतरिक्ष है या ऊपर के जो भाग हैं अंतरिक्ष से ऊपर के ये अमृत है निशा रहने वाले हैं कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं ये जो अनुभूति है ये क्या है अविद्या उसमें सीधे सीधे आती हैं पृथ्वी नित्य है। नित्या पृथ्वी नित्यादेव महावास्त में वो आता है वार्तिक सिद्धा देव सिद्धा पृथ्वी नित्या इतर था नि पृथ्वी नित्य है सिद्ध है यानी नि नित्य है तो अब यहाँ क्या है मानते भी ऐसे ही है तो यहाँ जो नित्यता का अर्थ है वहाँ प्रवास से है ये हाँ स्वरूप से नहीं है ये प्रवास से नित्य है पृथ्वी लंबे काल तक चलेगी हम तो पता नहीं कितने बार वो हो जाते हैं, मर जाते ये वही एक ही चलेगी फिर अगले में खत्म हो जाएगी ये लेकिन इसमें लंबे काल तक, इसके यानी एक पृथ्वी के रहते रहते तो पता नहीं कितने जीव मर जाएंगे उत्पन्न हो करके उसकी दृष्टि से ये नित्य है इस दृष्टि से नित्य है ये ऐसी सृष्टि भी नित्य है प्रवास है बनती रहेगी बिगड़ती रहेगी बनती रहेगी बिगड़ती रहेगी ये इसकी नित्यता है स्वरूप से नहीं है उत्पन्न होगी नष्ट हो जाती है ऐसा तो फिर उसमें निर्णय होना वो फिर यथार्थ हो जाएगा नहीं तो उसमें लिखा हुआ दिख गया पृथ्वी नित्य लिखावास में तो वो मिथ्य जान हो जाएगा विद्या तो मानते हैं जैनी तो इसमें वो जीव भी मानते हैं पृथ्वी में आत्मा होती है तथा असुचौ उसी प्रकार से अपवित्रता के विषय में परम विभत् से काया जो है वो अत्यंत विभत्स घृणित है अपना शरीर और वो सुंदर दिखाई देना उत्तम जैसा कि कहा है स्थानाद शोच्वात पंडिता शरीर को पंडित लोग अपवित्र कहते हैं विद्वान लोग इसको पवित्र मानते हैं जानते हैं क्योंकि स्थानात ये जिस स्थान से उत्पन्न होता है इसका स्थान अपवित्र होता है बीजात जिस बीज से रजबीर से उत्पन्न होता है वो भी भयंकर दुर्गंधित होता है अपवित्र होता है उपष्टम भात इसके अंदर जो हड्डियां हैं भयंकर दुर्गंध वाली होती है तो उस कारण से भी ये अपवित्र है निशन्दात और ये दिन रात पसीजता रहता है पसीना है पता नहीं क्या क्या शौच पेशाव टट्टी, आंसू, सब इसके निकलते रहते हैं सारे के सारे दुर्गंधित निकलते हैं तो इस निश्चंदन से भी अपवित्र है और निदनात लाश हो जाने के बाद तो होता ही है मर जाने के बाद भी ये अपवित्र होता है इस तरह से कायम आधे शौचकवा काय को शरीर को आधे शौच वाला होने से सर्वदा इसकी शुद्धि की अपेक्षा बनी रहने से थोड़ी देर भी इसको अशुद्ध नहीं रख सकते रोज नहाना पड़ेगा रोज नोना पड़ेगा कुछ न कुछ इसको करते ही रहना होगा ऐसे नहीं छोड़ सकते एक दिन नहा छोड़ दिया फिर ये दुर्गंधित हो जाएगा इसी कारण पंडित लोग इसको बुद्धिमान लोग योगी लोग यहाँ पंडित योगी है योगी इसको अपवित्र मानते हैं लौकिक नहीं मानते इसको लौकिक तो क्या मानते हैं वो नीचे दिखा रहा है तो वास्तविक में शरीर का स्वरूप तो इस प्रकार से अपवित्र है परंतु इति असुचौ सूचि ख्याति दृश्य इस असुचि में अपवित्र में सूचि ख्याति पवित्र ज्ञान होता है पवित्रता की अनुभूति होती है बहुत अच्छा है ये जैसे नवैव लेखा कमनीय यम कन्या मधु अमृतावय निर्मितायु चंद्रम भिवा निश्ते जायते नीलोत्पल पत्र आयताक्षी हाँ जीव लोकम आस भवति एवं इति नव आश्वास इवीं लेखा यम कन्या जैसे छोटी कोई कन्या है, कन्या है कोई उसके बारे में जो दृष्टि बनती है वो क्या नव इव लेखा शशांक कहते हैं चंद्रमा को चंद्रमा की लेख और जिसके बिल्कुल नए ले हैं ये नए चंद्रमा की रेखा वाली यह चंद्र नए चंद्रमा की आकृति के समान कमनीय यम कामना करने योग्य या कन्या है मधु अमृत अवयव निर्मिता एव मधु के अवयवों से <क्क्क> अमृत मधु के अवयवों से निर्मित के समान चंद्रम भित्वा चांद को भी फोड़ करके निश्रिता जैसी निकली हुई जाये जात हो रही है और कैसी है नील उत्पल पत्र आयताक्षी नील उत्पल कहते हैं कमल को नील कमल के पत्ते के समान आयताक्षी बड़ी आंखों वाली भाभ्याम अपने हाव भाव से आ हाव भाव गर्भाभ्याम लोचनाभ्याम जिसके आँखों में आव और भाव भरे हुए हैं ऐसे हाव भाव वाली आँखों के द्वारा जीवलोकम आश्वासिव जीवलोक को सारे संसार को आश्वासन देती हुई मैं तो तुझे कृतार्थ कर दूंगी इतिव ऐसी ये लग रही है किसी स्त्री को देख कर के कन्या को देख कर के पुरुष को और पुरुष को देख कर के किसी स्त्री को ऐसा ही लगता है कि चांद फोड़ करके ये निकल रहा है पूरा अमृत का गुच्छा है ये हाँ और इसको प्राप्त करते ही बस क्या जा हो जाएगा प्राप्तम प्रापणियम हो जाएगा तो इस तरह की जो अनुभूति होती है ये कह रहे हैं कि ये असूचि में सूची ख्या है कहाँ तो ये हार्ड मांस का एक पूरा नगरपालिका का ट्रक है ये हर समय निकलता देखा ट्रक नगरपालिका पालिका का हाँ दिद। दिद। वो हर समय उसका गिरते जाता है पीछे <laughs> वो आगे लेते जाता है पीछे गिरता जाता है उसका ठीक ये शरीर वैसा ही है हर समय इसका छूता ही रहता है उसको कह रहे हैं कि ये ऐसा है अमृत मधु का बना हुआ है चांद को फोड़ करके निकला हुआ है आ, कमल के पत्ते के समान आँख है जिससे दिन रात वो निकलते हैं किची कीचड़े कीचड़ निकलते रहते हैं तो उल्टा सर्वथा दिखाई देता है ये तो कह रहे हैं ये असूचि में सूची आती है और भी आगे कहा है सूची भी प्रयास करती है ऐसा असूचि में सूची मिथ्या अनुभूति होती है हाँ ये व्यक्ति कश्य केन अभि यानी किसका किसके साथ संबंध हो जाता है जो अपवित्र है उसको अपवित्र होना चाहिए था लेकिन उसको पवित्र के साथ कर देता है यानी चांद के साथ कर दिया जो हड्डी और चांद का क्या मेल है जे हड्डी का ढेर कर दिया जाके या यहीं बैठे एक हड्डी रख दिया लागे कुत्ते ने तो क्या करेंगे चाँद का टुकड़ा आ गया ऐसा कौन मानेगा तो उसको कहेंगे कह ये चांद का टुकड़ा बता रहा है इसको तो कहाँ चांद और कहाँ ये हड्डी किसका किसके साथ संबंध कर दिया सर्वथा विपरीत संबंध है कश्य तो के ना अभी किसका किसके साथ संबंध कर दिया एवं इस प्रकार से असूचि में सूची की प्रतीति होती है इति तो ना इसी प्रकार से यानी ऐसा ही समझ लेना चाहिए उदाहरण ये एक दे दिया। अपुण्य पुण्य प्रत्यय अपुण्य में पुण्य का ज्ञान होना डाका कर डाल करके फिर दान देना किसी को मार करके अपना उसको कहना कि ये स्वर्ग चला जाएगा बकरी को काट देते हैं उन बोल देते हैं इसका स्वर्ग हो जाएगा बस ऐसे अच्छा। ही अपुण्य में पुण्य होना अर्था उसी प्रकार सभी अनर्थों में सार्थकता समझना सार्थक अनुभूति ये व्याख्यात समझनी चाहिए तथा उसी प्रकार से अब तीसरे के बारे में बताने दुखे सुख ख्याति बख्शती दुख में सुख समझता है तो लेकिन इसको तो आगे बताएंगे दुख में जो सुख ख्याति होती है पक्ष वो आगे बताएंगे कहाँ जाके पंद्रहवें सूत्र में, में। परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्व परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख से के कारण सर्वम एव दुखम सारा का सारा दुख ही है ऐसा विवेकिन विवेकी लोगों की का मत होता है इसको आगे बता देंगे इसको यहाँ नहीं रखते अभी तत्र सुख ख्याति रविद्या तो वहाँ दुख में जो सुख की होती है ख्याति है तथा। तत्र तथा सुखख्याति सुख में सुख की जो ख्याति है दुख में को अविद्या है तथा वैसे ही अनात्मनी ने आत्मख्याति अनात्मा में आत्मा समझा जाना जड़ को चेतन समझना अथवा अनात्मा माना जो अपना नहीं है दूसरे का है उसको अपना समझना अनात्मा में आत्मख्याति बाह्योपकरणेश चेतना अचेतनेशु भोगाधिष्ठाने वा शरीरे अनात्मा आत्मा को क्या क्या कह रहे हैं कि बाह्य उपकरणेशु बाहर के जो उपकरण है जड़ और चेतन दोनों तरह के जड़ उपकरण क्या चेतन उपकरण क्या हो जाएंगे नौकर चाकर सेवक आदि इनमें और भोगा अधिष्ठाने व शरीरें अथवा भोग का जो अधिष्ठान आश्रय या शरीर है उसमें उसमें पुरुष उपकरणे पुरुष का जो कि उपकरण है उपकरणे वा मनसी सी अनात्मा आत्मख्याति अथवा मन जो अनात्मा है जड़ है उसमें चेतन का ज्ञान होना उसको चेतन समझना मानना एक कौन कौन सा जड़ मन बनाते हैं ये अब चेतन मन है और ये सचेतन मन है एक जड़ मन है एक चेतन मन है एक अवचेतन मन है ऐसे करते हैं कई सारे विवाह हाँ और इस तरह से वो विवाह करते रहते हैं वो सब उसको चेतन बनाते हैं वो मानते हैं एक मन तो जड़ है दूसरा चेतन है जो अंतस्त वाला वो तो चेतन है, जो जो है तो चेतन हैं। जो तो हैं। हाँ तो ऐसे में मन में जो कह रहे हैं कि जो अचेतन होता है मन जड़ होता है उसमें चेतन समझना ये सब सारा क्या है अभी है चेतना चेतन मनसी अनात्मनी जो अनात्मा मन है उसमें आत्मख्याति आत्मा समझना उसको मन को तथा एक तर उत्तम वैसा ही यहाँ पर कहा है व्यक्तम अव्यक्तम वा सत्व आत्मत्व न अभि प्रतीत्य व्यक्त अथवा अव्यक्त सत्व को जो व्यक्त यानी धन भवन गाड़ी पत्नी पुत, पुत्र आदि रूप में जो व्यक्त पदार्थ है और अव्यक्त तन्मात्रा आदि में यानी या धातु आदि के रूप में जो पृथ्वी में पड़े हुए पदार्थ हैं ये सभी अथवा प्रकृति आदि रूप में जो भी है अव्यक्त रूप में जो अपना आकार अभी लिए नहीं हैं ऐसे दोनों सत्तम पदार्थ को आत्मत्वना अभिप्रतिते अपना मान करके अपना स्वरूप मान करके तत् सम्पदम उसके संपद को विकास को वृद्धि को अनुनंदति आनंदित होता है उसके विकास को मान करके आनंदित होता है आत्मसंपदम मनमाना अपनी आत्मा का विकास समझता हुआ जड़ के घर बहुत बढ़िया बन रहा है तो उसकी आत्मा बढ़ रही है एक मकान अभी था छोटा था अभी वो झोपड़ी था तो छोटा आदमी था अब उसका बड़ा भवन बन गया तो क्या हो गया वो बड़ा आदमी हो गया तो इस तरह से कह रहे हैं कि साधनों को बढ़ता हुआ साधनों के विकास को देख करके अपने आत्मा का विकास मनमाना मानता हुआ या मानने वाला तस्से व्यापदम अनुसोचती और उसके व्यापद को विनाश को अनुसोचती सोचता हुआ दुखी होता हुआ आत्म व्यापद मन माना अपने आत्मा का विनाश राश मानने वाला घर टूट गया तो मैं बुढ़ लुट गया और क्या निरा ऐसा अपने आप को समझता हुआ स सर्व अप्रतिबुद्धा ये सारे के सारे क्या हैं अप्रतिबुद्ध यानी मूर्ख हैं ऐसा चतुष्पदा अविद्या तो ये चार पादों वाली पदों वाली विभागों वाली भागों वाली अविद्या होती है मूलम अस्य क्लेश संतान कर्माश्च स विपस्या इसका जो मूल है क्लेश विस्तार का कर्माशी का और उसके फलों का तस्यास्य तस्त्र गोष्पद वस्तु सतत्व विज्ञेय उस अविद्या का अमित्र और गोष्पद के समान वस्तु अगोस्पद अमित्र और अगोष्पद के समान वस्तु तत्व विजयम समझना चाहिए जैसे मित्र को कह रहे हैं अमित्र कह रहा है यहाँ अमित्र शब्द है तो उसका क्या अर्थ होता है यथा न अमित्रो मित्रा भावो न मित्र भावम किंतु तद विरुद्ध सपतना अमित्र शब्द का क्या होता है मित्र का अभाव नहीं होता है अमित्र का मतलब हुआ ना मित्र नहीं मित्र का अभाव भी नहीं माना जाता है न मित्र मात्रम नहीं मित्र माना जाता है किंतु तद उसका जो विरोधी सपत्न शत्रु है वो मित्र का अमित्र का अर्थ होता है यानी लगा देने से यहाँ अभाव अर्थ नहीं होता है बल्कि उसका विरोधी अर्थ होता है भावात्मक होता है वैसे तो ही अविद्या कहने से विद्या का अभाव नहीं लेना चाहिए ज्ञान का अभाव नहीं अविद्या है लेकिन उस ज्ञान का विरुद्ध ज्ञान जो है वो अविद्या है ज्ञान का अभाव नहीं अनुभूति का अभाव ये अविद्या नहीं है उल्टा ज्ञान ज्ञान जैसा ही और ज्ञान होना ये अविद्या है ऐसे अगोस्पद शब्द है तो अब अघोष्पद का अर्थ गोष्पदा भाव हो गोष्पद का अभाव नहीं है ना गोस्पद मात्रम नहीं तो गोस्पद मात्र है गोस्पद कहते हैं गाय जहाँ खुर रखती है ना गड्ढा हो जाता है मिट्टी में नवी बारिश में जैसे होगी उसका नाम है गोश्पद खुर जिसमें रखती है या जिस स्थान में वो खुर पड़ा हुआ है उसका भी नाम गोष्पद होता है जहाँ बैठती है नहीं खुर जहाँ रखती है गोस्पत खुर को, को कहते हैं तो हाँ गो का जो पैर का निशान होता है खुर खुर का उसको गोस्पत कहते हैं उस गोस्पत जो जिस देश में होगा उस देश का भी नाम हो जाएगा तो ये कह रहे हैं कि अगोस्पद अगोस्पद का अर्थ ये होता है यानी गोस्पद का अभाव अर्थ भी नहीं होता है यहाँ गो ये क्या है अगोस्पद इसको नहीं कहेंगे यहाँ अभाव नहीं है ऐसा नहीं है इसका भी नाम नहीं गोस्पद है घोष्पत और ना ही घोष्पत जो है उसका नाम है अगोस्पद किंतु देश एव ऐसा देश विशेष है जहाँ प्राय गायें बैठती है नहीं बैठ पाती है जाती तो है इन बैठती नहीं है या खुर नहीं बनाती है तो उसका नाम हो जाएगा अघोस्पत नहीं पैड तो रखा है दिखता नहीं और तो जो यानी वो कठिन भाग होगा ना जब हाँ तो वो बैठी रहेगी वहाँ पर लेकिन उसके निशान नहीं पड़ेंगे खोर के हाँ वो अगोस्पत कहलाएगा वो या कहने का मतलब यही है एवं ए, एवं ताभ्याम अन्य वस्तंत्र किंतु देशा एवं देसी होता है वो भी देश का अभाव नहीं होता है पर उन दोनों से भिन्न वस्तु होती है एवं अविद्या न प्रमाणम न प्रमाण भाव ऐसे ही अविद्या प्रमाण भी नहीं है प्रमाणिक ज्ञान भी नहीं है और न प्रमाणा ना ही प्रमाणिक ज्ञान का अभाव है किंतु विद्या विपरीतम ज्ञानांतरम विद्या के विरुद्ध एक अन्य ज्ञान ही है ज्ञानांतरम अविद्या वो भी ज्ञान विशेष है बस उल्टा ज्ञान है ज्ञान से अतिरिक्त हाँ यानी गोस्पद का भाव भी नहीं है खुर का और खुर भी नहीं है बल्कि इन दोनों से भिन्न देश विशेष का नाम है जहाँ वो खुर पढ़ते उसको गोस्पद कहेंगे जहाँ नहीं पढ़ते निशान वो अगोस्पद हो जाएगा लेकिन गौ से संबद्ध रहेगा वो सर्व जहाँ गाय का संबंध ही नहीं है उसका नाम अगोस्पद नहीं होगा कहने की मतलब अविद्या ऐसा नहीं समझना ही विद्या अनुभूति का भाव अनुभूति ही है लेकिन मिथ्या अनुभूति मिथ्या संबंध हो गया ये अविद्या हो जाती है